तो संख्या नामक जो गुण है इसका विचार कल संपन्न हुआ था संख्या के बाद में आता है परिणाम नामक गुण इस परिणाम नामक गुण की चर्चा प्रारंभ होनी है गुण का परिणाम का लक्षण ग्रंथ है मानव्यवहारा साधाधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्यवृत्ति तुर्विधुमीर्घ ह्रस्वचे तो मान व्यवहार असाधारण तो मान व्यवहार का जो साधारण कारण है मान शब्द से लेना प्रमाण नहीं मान शब्द कहीं प्रमाण अर्थ में भी आता है मान शब्द कहीं अण प्र को ही अण बन जाता है प्रउपसर्ग होने से न को न हो जाता है प्रमाणम इसी माँ माधा, माँ धातु से ही प्रउपसर्ग लगने से प्रमाण हो जाता है लेकिन मान शब्द का अर्थ प्रमाण नहीं समझना अपितु उपसर्ग लगाना तो मानम यानि परिमाणम एक ही धातु का अलग अलग उपसर्ग लगने से अलग अलग अर्थ होता है जैसे भू धातु है उससे अनु उपसर्ग जुड़ जाएगा तो अनुभवती का अर्थ निकलता है अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कर रहा है अनुभव कर रहा है यानी जान रहा है और परा उपसर्ग लगेगा तो पराभवती तो पराभवती का अर्थ निकलेगा पराजित होता है और प्र उपसर्ग लगेगा तो प्रभवती का अर्थ है उत्पन्न होता है तो पराभवती प्रभवती इत्यादि का अर्थ निकलेगा यानि उपसर्ग के जुड़ने से अलग अलग अर्थ निकलता है ना ये अलग ऐसे मान धातु माँ धातु हैं उससे ल्यूट प्रत्यय होकर के मान शब्द बनता है तो उसी माँ धातु से प्र उपसर्ग पूर्वक ल्यूट प्रत्यय करेंगे करण अर्थ में तो प्रमाणम ये बनेगा प्रमाणम का अर्थ ज्ञान का साधन और परी उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से लुट प्रत्यय भाव अर्थ में करेंगे तो परिमाणम उपसर्ग है माह है और न को अण हो जाता है रेफ है ना रेफ से पर में है वो इसलिए वो हो जाता है परी उपसर्ग में रेप है ना और बीच में व्यवधान है नुम अटकूपांगी नु तो जो म है वो प वर्ग हैं और म में आ हैं वो अठ हैं और परी में ई हैं वो अठ हैं तो अट तथा प वर्ग का यहाँ पर व्यवधान है तो अट तो और प वर्ग के द्वारा व्यवधान होने पर भी रेफ से परे और मूर्धन्य शकार से परे न को कोण होगा तो जब उपसर्ग या प्रउपसर्ग लगाएंगे तो अट और प्रवर्ग का व्यवधान होने से न को न हो करके प्रमाणम परिमाणम ये बनेगा यहाँ बिना उपसर्ग के प्रयोग किया है इसलिए उसका अर्थ उपसर्ग पूर्वक जो निकलता है वही निकालना मानम का अर्थ परिमाणम तो मान व्यवहार असाधारणम कारणम कार तो व्यवहार शब्द का अर्थ कल बताया था व्यवहार है व्यवहार का मतलब शब्द प्रयोग व्यवहार शब्द का अर्थ कल बताया था ना शब्द प्रयोग वो कल भी लिखा है यहाँ लिख लो वाला यहाँ वाला मिटेगा नहीं वहां वाला भूल जाएगा हाँ उसी को कहते हैं वजन लंबाई चौड़ाई इसको कहा जाता है परिमाण तो यही लंबाई चौड़ाई को ही यहां पर भी परिमाण कर रहे वो गुण है तो मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम तो व्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग और मान से लेना परिमाण के वाचक शब्दों का प्रयोग मान यानी परिमाण तो परिमाण के वाचक शब्दों का जो प्रयोग वो हो जाएगा मान व्यवहार जैसे संख्या व्यवहार हेतु एक आता है ना एकत्वादी व्यवहार हेतु तो एकत्वादी क्या है संख्या है तो एकत्वादी संख्या के वाचक एक दो इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग उसके असाधारण कारण को कहा जाता है संख्या ऐसे परिमाण के वाचक शब्द प्रयोग का जो असाधारण कारण होगा उसे कहा जाएगा परिमाण परिमाण नाम का जो गुण है उसका लक्षण क्या होगा जो परिमाण के वाचक शब्द प्रयोग का असाधारण कारण बनेगा उसे ए परिमाण नाम का गुण कहा जाएगा वह परिमाण है तो मान व्यवहार असाधारण कारणत्व सती गुणत्वम एक सकते हैं। मान व्यवहार असाधारण कारणत्वम परिमाण से लक्षणम जो परिमाण के वाचक शब्द प्रयोग का असाधारण कारण है उस गुण को कहा जाता है परिमाण और ये परिमाण भी संख्या के तरह सामान्य गुण है सामान्य गुण होने से द्रव्य मात्रा में रहेगा इसलिए कहते हैं नव द्रव्य वृत्ति ये परिमाण भी नव द्रव्य में रहता है और कुल द्रव्य कितने हैं 24 द्रव्य नव ही हैं तो नव द्रव्य है इन नव द्रव्य में रहता है कौन ये परिमाण नव द्रव्य वृत्ति है इसलिए कहते हैं नव द्रव्य वृत्ति ही परिमाणम पृथ्वी से लेकर के मन तक प्रत्येक में रहेगा ये परिमाण वृत्ति यानी वर्तमान विद्यमान रहने वाला वर्तते इति वृत्ति कर्ता अर्थ में अक्ति प्र, आ, ती प्रत्यय है वहां पर वर्तते इति वृत्ति ये वृत्ति शब्द की इत्पत्ति है तो नव द्रव्य में रहने वाला कौन है परिवार नाम का गुण जैसे संख्या नव द्रव्य में रहती है और इसके अवांतर भेद कितने हैं ये मालूम हुआ कि मान व्यवहार का असाधारण कारण कौन है ये गुण परिमाण नाम का गुण ये लक्षण हुआ उसका और कहाँ रहता है ये भी मालूम हुआ गुण होने से द्रव्य में रहेगा और कितने द्रव्य में रहेगा तो सारे द्रव्यों में रहेगा अब उसके अवान्तर भेद कितने हैं जैसे रूप नाम का जो गुण है उसके अवंतर भेद कितने हैं सात सात प्रकार का रूप होता है ना और रस छह प्रकार का ऐसे परिमाण नाम का जो गुण इसके कितने भेद हैं तो कहते हैं तत् चतुर्विधम वो चार प्रकार का है परिमाण चार प्रकार कौन कौन है तो कहते हैं अणु महत दीर्घम ये चार प्रकार हैं एक अणु परिमाण दूसरा महत् परिमाण तीसरा दीर्घ परिमाण और चौथा रस्व परिमाण तो अणु परिमाण कौन से द्रव्य में रहेगा महत परिमाण कौन से द्रव्य में रहेगा और दीर्घ परिमाण कौन से द्रव्य का होगा रस्व परिमाण कौन से द्रव्य का होगा तो परिमाण होता है अणु और रस्व दोनों साथ साथ रहते हैं वे रहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और वेनुक में कौन अणुत्व परिमाण और रस्वत्व परिमाण पृथ्वी जल तेज वायु का जो परमाणु और द्वेणुख है इन दोनों का परिमाण होगा अणुत्व रस्वत्व और मन का भी मन में भी अनुत्तो और रस्वत्व परिमाण रहता तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु तथा द्वेणुक और मन इन पांचों में रहेगा क्या पांच द्रव्य में अणुत्व और रस्वत्व परिमाण और ये जो है महत्व और दीर्घत्व परिमाण ये रहेगा त्रेणुक से लेकर के पर्वत तक जो महाअवयवी कहलाता है कौन अवयवी रूप द्रव्य पृथ्वी जल त्रेणुक से लेकर के समुद्र पर्यंत का जल और ऐसे अग्नि त्रेणुक से लेकर के पूरा प्रलय प्रलयकालीन जो महाअग्नि होता है वहाँ तक के अग्नि तक और वायु त्रेणुक से लेकर के जो प्रलय काल में विकराल रूप धारण करके पृथ्वी से लेकर के अग्नि पर्यंत सारे जगत को अपने में विलीन करने वाला वायु इनमें रहेगा आप महत्व परिमाण और दीर्घ परिमाण त्रेणुक से शुरू होता है और महाअवयी तक रहता है महत्व तथा दीर्घत्व परिमाण ऐसे आकाश तो निरवय है ना तो आकाश काल दिशा और आत्मा इन चारों में भी महत परिमाण और दीर्घ परिमाण रहेगा जितने विभु द्रव्य हैं उनमें और आपके पृथ्वी आदि मूर्त द्रव्य के त्रेणुकादि में महत परिमाण और दीर्घ परिमाण रहता है त्रेणु का भी महत और दीर्घ परिमाण है और हिमालय का भी महत और दीर्घ परिमाण है तो लेकिन दोनों के परिमाण में अंतर है आकाश का भी महत परिमाण और दीर्घ परिमाण है और त्रेणु त्रेणु का भी महत और दीर्घ परिमाण है ऐसे परमाणु का भी अणुत्व परिमाण और रसवत्व परिमाण है और द्वेणु का भी अणुत्व और रसत्व परिमाण है तो इनके अवांतर दो दो भेद होता है, चारों परिमाण के इन चारों में से प्रत्येक के साथ परम और मध्यम जोड़ दो परम अणुत्व परम रसवत्व मध्यम अनुत्व मध्यम रस्वत्व ऐसे परम महत्व परम दीर्घत्व मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व ये परम और मध्यम शब्द को चार जो परिमाण के वाचक शब्द हैं उनमें से प्रत्येक के सार छोड़ देंगे तो आठ हो जाएंगे ना तो जो द्वेणुक है पृथ्वी जल तेज वायु का उसमें मध्यम अणुत्व मध्यम रसवत्व परिमाण रहेगा मध्यम अणुत्व मध्यम रसवत्व और जो परमाणु है पृथ्वी जल तेज वायु के और मन मन भी परमाणु रूप द्रव्य है ना मन को कहा गया कि वो परमाणु रूप है मन निरवय है परमाणु रूप है तो मन तथा पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु इनका परिमाण होगा परम अणुत्व परम रस्वत्व परम अणुत्व परम रस्वत्व परम पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में और मन में रहेगा और पृथ्वी जल तेज वायु के द्वेनूप में रहेगा मध्यम अनुत्व मध्यम रहस्य परिमाण द्वेनूप में रहेगा और महत्व परिमाण के भी दो दो भेद हुए ना महत्व और दीर्घत्व के भी तो मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व परिमाण रहेगा त्रेणुक में पृथ्वी जल तेज वायु का जो त्रेणुक है वहाँ से मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व परिमाण का प्रारंभ हो जाता है और चलते चलते वो शरीरादि महावय तक आ जाएगा हिमालय आदि जो महावयव है समुद्र है उनमें भी परम ए, मध्यम दीर्घत्व और मध्यम दीर्घत्व महत्व रहेगा मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व त्रेणुक से लेकर के समुद्र तक के महाअवयवी तक त्रेणुक रूप अवयवी से शुरू होकर के महाअवयवी तक मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व परिमाण रहेगा ये ध्यान में और जो विभू द्रव्य है उनमें रहेगा विभू द्रव्यों में मध्य परम महत्व परम दीर्घत्व परम महत्व परम दीर्घत्व परिमाण माना जाएगा उनमें विभू द्रव्यो में और विभू द्रव्य कितने हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा ये चार ये विभू हैं और पृथ्वी जल तेज वायु तथा मन इन्हें मूर्त कहा जाता है मूर्त किसको कहते हैं क्रियावान. क्रियावान को मूर्त कहते हैं और विभू कहते हैं जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है उसे कहा जाता है मूर्त विभू समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है वो है विभु ऐसे हैं चार द्रव्य आकाश काल दिशा आत्मा इनका परिमाण रहेगा परम महत्व परम दीर्घत्व आकाश काल दिशा आत्मा मन इनमें परम महत्व परम दीर्घत्व तो परिमाण रहेगा ये परिमाण के विषय में समझना कि मान व्यवहार असाधारण कारण परिमाणम नवद्रव्यवृत्ति तत्चतुर्विधम अणुमह दीर्घम इति क्या ये तो बता दिया ना परम शब्द और मध्यम शब्द दोनों के साथ जोड़ देंगे हर एक के साथ तो परम अणु परम रस्व परम अणुत्व परम रस्वत्व ये परि परमाणुओं का परिमाण रहेगा तो तो सामान्य परिमाण हुआ अनुत्तो परिमाण वहां तो जोड़ करके परिमाण को बोला जाता अनु शब्द के साथ तो जोड़ करके अनुत्तो परिमाण फिर अनुत्तो परिमाण के अवानतर दो भेद परम अणुत्व और मध्यम अणुत्व और इन दोनों का सामान्य रूप है अणुत्व ये सामान्य अनुत्तो परिमाण है और उसके अवान्तर दो भेद हैं परम अनुत्व मध्यम अनुत्व ऐसे रसवत्व तो ये सामान्य स्वरूप है उसके अवंतर दो भेद हैं परम रस्वत्व मध्यम रसवत्व ऐसे दीर्घम दीर्घत्व तो ये सामान्य परिमाण है और उसका अवान्तर विशेष विशेष परिणाम को लेकर के दो भेद हैं एक परम दीर्घत्व परम महत्व और ऐसे मध्यम क्या नाम उसका दीर्घ के बाद महत्व का ये जोड़ने से वो हो, हो जाता है सामान्य तो अणुत्व रस्वत्व दीर्घत्व महत्व ये सामान्य चार परिमाण है यही तो संज्ञा संज्ञा कहते हैं वाचक नाम को तो अणुत्व मत रस्वत्व दीर्घत्व महत्व ये शब्द जो है ना यही तो संज्ञा है और इनका अर्थ है वो परिमाण वो कहाँ रहता है वो अलग अलग द्रव्यों को बता दिया जैसे दिलीप एक संज्ञा है वाचक नाम है और उसका अर्थ क्या है वह व्यक्ति जिसका नाम है वो ऐसे अणुत्व शब्द जिस अर्थ को बताएगा वो उसका संगी हो जाएगा और संज्ञा है अणुत्व शब्द अणुत्व शब्द स्वयं ही संज्ञा है और उसके अवंतर दो भेद हैं फिर विशेष संज्ञा होगी परम अणुत्व और मध्यम अणुत्व ठीक हाँ। सबसे छोटा परिमाण उसे परमाणुत्व कहा जाता है जिससे छोटा कोई परिमाण नहीं होता है उसे कहा जाएगा परम अणुत्व और रसवत्व परम रसवत्व भी लंबाई के लिए आता है ना रस्व दीर्घ इत्यादि परिमाण रस्व और दीर्घ ये लंबाई के लिए आता है और अणु और महत्व हाँ शरीर में भी दोनों होता है हर एक में दोनों रहता है लंबाई भी होती है उसकी और उसकी चौड़ाई कहो वजन कहो वो भी होता है तो सबसे कम वज़न सबसे कम चौड़ाई उसे कहा जाएगा ये परम रस्वत्व परम अणुत्व परम परम अणुत्व कहने से सबसे कम वो क्या चौड़ाई और वजन परम अणुत्व कहने से और परम रस्वत्व कहने से सबसे कम लंबाई यह अर्थ निकलेगा तो सबसे कम लंबाई सबसे कम चौड़ाई वाला सबसे कम वजन वाला ये सब अर्थ निकलेंगे परम अणुत्व परम रस्वत्व परिमाण का जो आश्रय द्रव्य होगा वो सबसे कम लंबा होगा सबसे कम चौड़ा होगा सबसे कम वजनदार होगा ये परम अणुत्व परम रस्वतव बताता है, है? आ, वो तो अतिय हैं त्रेनुक से लेकर के महत्व परिमाण जिसमें रहेगा वो इंद्रिय गोचर होता है द्वेनुक भी इंद्रिय गोचर नहीं है क्योंकि रहसवोत्व परिमाण है उसमें अनुत्व परिमाण है जिसमें महत्व परिमाण रहता है उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है और आकाश में महत्व परिमाण रहता है लेकिन आकाश का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो उसके लिए कहा जाता है रूप समानाधिकरण महत्व परिमाण जिस द्रव्य में रहेगा उसी का प्रत्यक्ष होगा और जो वायु को प्रत्यक्ष मानते हैं वे कहेंगे स्पर्श समानाधिकरण महत्व परिमाण जिस द्रव्य में रहेगा उसका प्रत्यक्ष होगा तो स्पर्श समानाधिकरण महत्व परिमाण पृथ्वी जल तेज वायु इनके त्रेणुक से शुरू हो जाता है इन चारों में स्पर्श भी रहेगा ना और महत्व परिमाण भी रहेगा त्रेणुक में द्वेणुक और परमाणु में तो रहेगा अणुत्व और रहसवत्व दीर्घत्व और महत्व परिमाण रहेगा त्रेणुक से आगे इसलिए त्रेणुक दिखते हैं त्रेणुक कहाँ दिखता है तो रोशन दान से जब प्रकाश आता है तो उस, उसके अंदर छोटे छोटे छोटे कण दिखते हैं नो धूली कर्ण भी होते हैं प्रकाश के कण भी होते हैं वो दिखते हैं वो है पृथ्वी के त्रेणुक और तेज के त्रेणुक जो आँख से दिख रहे हैं देखा नहीं कभी वो पूरी ऐसी लाइन दिखती है रोशनदान से वो त्रेणुक है वो इंद्रिय ग्राह्य है आकाश रूप समानाधिकरण महत्व परिमाण वाला नहीं है इसलिए उसका प्रत्यक्षण नहीं होता वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है आकाश तो शब्द का तो आंख से ग्रहण नहीं होता है ना और शब्द का तो ग्रहण हो जाएगा स्रोत्र इंद्रिय से लेकिन शब्दवान जो आकाश है उसका ग्रहण नहीं होगा किसी इंद्रिय से जो स्रोत्र इंद्रिय हैं वह केवल शब्द और शब्दत्व जाति का ग्राहक माना जाता है शब्द का ही ज्ञान करा पाता है और शब्दत्व जाति का कौन स्त्रोत्र इंद्रिय शब्द के आश्रयभूत आकाश का ज्ञान नहीं होता श्रोत्र इंद्रिय से बाकी की चर्चा कल करेंगे